हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे बहुत लोग मेरे पास आते हैं और थोड़ा चकेत होते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप कहा से आया है तो मैं सोच तू तो, तो इस बार मुंबई से आया हूं या पुणे से आया हूं नहीं नहीं आपका देश क्या है तो फिर भी मैं नहीं जानता क्या बहुत तो मेरा जाना मैं इंग्लैंड में था लेकिन आधा जीवन के अधिक भारत में हूं और मेरा देश क्या है मेरा देश मेरा कोई देश नहीं है मेरा किसी जागर का मालिक नहीं हूं सबके मालिक है कृष्ण तो हमारा देश है वैकुंठ लोग वो भगवान का देश है और हम सब भगवान के दास है तो ऐसा हम प्रयास करते हैं शिलो प्रोपात का मार्गदर्शन के अनुसार जैसे कि हम वीजा में लेंगे वैकुंठ देश जाने के लिए लेकिन सामान्य भौतिक विचार से मैं अंग्रेजी हूं मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ ठीक है ठीक है आप ब्रिटिश है वो हमारी से समझते हैं, लोग बहुत तो फिर पूछते तो कितने साल इस कृष्ण भक्ति संस्था में हो तो मैं जवाब देता हूं तो अभी लगभग तीस साल इस कृष्ण भक्ति लाइन में हूं फिर लोग पूछते कि तो क्या मिलते हो सुख शांति मिलते हो फिर हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर सुख शांति नहीं मिली तो किस लिए इस लाइन में रहा था हम क्या कहते हैं तो हमारा जीवन तो आम तौर लोगों का जीवन से अलग है हम सुबह सुबह चार बजे के पहले उठते हैं शीतकाल में भी और स्नान करके शीतकाल ठंडे पानी में स्नान करके मंदिर जाते हैं और साढ़े चार बजे मंगल आरती होती है फिर उसके बाद हम नाम जाप हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे राम जाप करते हैं गुरु पूजा करते हैं भगवत पाठ करते हैं फिर हम थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं दिन भर दूसरे दूसरे सेवा में कृष्ण सेवा में व्यस्त रहते हैं फिर शाम को भी आरती होते हैं और ऐसा हम कभी सिनेमा नहीं जाते हैं <laughs> और टीवी नहीं देखते हम टीवी शूटिंग करते है लेकिन हम खुद टीवी नहीं देखते कस वो ऐसे ड्रामा और नाटक और एडवर्टिजमेंट अगर कुछ ऐसे आध्यात्मिक शो होते तो वो देख सकते लेकिन सामान्यता हम टीवी नहीं देखते सिनेमा नहीं जाते पार्टी नहीं जाते डिस्को नहीं जाते और हम मांस मछली अंडा अन, नहीं खाते हैं हम प्याज और सुन नहीं खाते सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेते हैं <laughs> और किसी प्रकार का नशा नहीं लेते हम चाय कॉफी भी नहीं लेते लोग ऐसे सुनने से लोग और चाकित होते हैं और सोचते तो आ, क्या कैसे जीवन बीतते है तो आ, क्या होते हैं तो कैसे सुख मिलते हैं? तो यही प्रमाण है कि हम सुख मिलते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे नियम है लेकिन हम स्वेच्छ से यही सभी पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि इस शुद्ध कृष्ण भक्ति जीवन पालन करने से हम एक प्रकार का आनंद मिलते हैं जो भौतिक इंद्रिय तर्पण करने का प्रयास करने से बिल्कुल नहीं मिलते वो जड़ सुख है और यही है धर्मार्थिक सुख है वो सामान्य तुच्छ क्षणिक सुख है और यही अपार कृष्ण भक्ति सुख है दोनों में अंतर है जो कृष्ण भक्ति अनुशीलन नहीं करते हैं तो कृष्ण भक्ति करने का अनुभव नहीं मिलते हैं और इसलिए खाऊ नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण भक्ति में किस प्रकार का सुख मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कि, कि सुख मिलते हैं क्यों क्या और हम जवाब देते हैं अवश्य ही हम सुख मिलते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम चार बार जी उठते हैं तो एक आदमी आश्रम में आते हैं और हमारे तरफ बंदते तो उठो अगर नहीं हम शूट करेंगे ऐसा नहीं होते जबरदस्त से कोई नहीं बाईफोर्स कोई हमको कृष्ण भक्ति नहीं लगाते है हमारी खुद की इच्छा है कृष्ण भक्ति करना क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से हम पूर्ण सुख मिलेंगे लेकिन उससे भी हम नहीं करते हम केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए भक्ति करते और ऐसे करने से हम भी आनंदित होते हैं तो यही कृष्ण भक्ति रहस्य है लेकिन आप विचार कर सकते कि अगर हम ऐसे जी सौ कृष्ण भक्ति में है और कम से कम प्रयास करते है कृष्ण भक्ति करना तो जरूर इसमें कुछ है नहीं अगर मैं चाहता था तो इस तीस साल में तो इंग्लैंड वापस जा सकते थे और अभी भी वापस जा सकता हूँ और फिर मैं कार भी बन जा सकता हूँ तो एक जॉब में हो या प्रयास कर सकते एक खुद का बिजनेस चलाना और ऐसे डिस्को पार्टी इत्यादि जा सकते हैं <laughs> मेरी इतने से स्वाधीनता है ऐसे ही कर सकते हैं लेकिन नहीं करता हूं और इच्छा भी ऐसे ऐसे ही करना कोई इच्छा नहीं है और हम इस कृष्ण भक्ति में हम छूटी नहीं लेते सेवन डेज अ वीक थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज ऐसा नहीं है कि आ, दो हफ्ते दिवाली का समय या गर्मी का समय हम छुट्टी लेते हैं और फिर और सब दो हफ्ते में हम कृष्ण भक्ति को भूल करते हैं और सब नियम से भ्रष्ट होते हैं ऐसा नहीं एक दिन जैसे कि सामान्य लोग पांच या छह दिन हफ्ते में काम करते हैं और एक दिन की छुट्टी होते हैं और उस दिन में विश्राम करते हैं हम ऐसे नहीं प्रतिदिन सुबह सुबह उठना है प्रतिदिन माला जाप करना है प्रतिदिन श्रीमद् भागवत क्या अध्ययन करना है और हम चूठी भी नहीं मांगते हम कृष्ण भक्ति से विश्राम लाना नहीं चाहते हैं, हम और कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, हम आश भगवान श्री कृष्ण और इनके शुद्ध भक्तगण शिल प्रभुपाद और सभी पूर्व पूर्वाचार्यों से यही आशीर्वाद मांगते मुझे और सेवा दे, और सेवा दे, और सेवा दे क्योंकि कृष्ण भक्ति यही सेवा कृष्ण सेवा इतना आनंदमय है कि हम एक सेकंड के लिए छुट्टी लाना की इच्छा नहीं करते हैं हम चाहते हैं कि हम और समय न लेंगे जैसे कि हम और कृष्ण सेवा करेंगे तो आप विचार कीजिए हम क्या सुख और शांति मिलते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में कि नहीं तो जरूर इस कृष्ण भक्ति प्रयास करने में विशेष का प्रचार करने का प्रयास में बहुत अंतराय होते हैं और कभी कभी कष्ट होते हैं कभी कभी नहीं तो सदाई कष्ट होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुखमय और विशेषकर एक वाक्य है कि स्वयांशी बहु विघ्न अगर हम प्रयास करते अच्छा काम करना तो उसमें बहुत विघ्न आएगा तो वो ही भगवान की परीक्षा है कि हम गंभीर हैं इनकी सेवा करना या हल्का भाव से लाघू भाव से कृष्ण सेव करते है नहीं तो बहुत कष्ट हो, होते हैं हो सकते हैं भगवान की सेवा में वो भगवान की है और जब हम बहुत तत्पर होते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं भगवान की सेवा में सभी खंड यथार्थ रूप से करना तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको अपार आशीष देते हैं तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति जीवन कंफर्टेबल लाइफ होते हैं, ऐसा नहीं है आराम नहीं होते हैं <laughs> भौतिक आराम नहीं होते लेकिन मानसिक शांति होती है ऐसा है कि एक प्रकार का साधु है जो फार ब जाते हैं या जंगल जाते हैं और विविध मतलब अकेले ध्यान करते हैं तो ऐसे ही वो प्रकृति में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और सब जाएगा बहुत शांत होते हैं तो कोई ट्रैफिक का आवाज नहीं होते और दूसरे लोग उसके पास आके विरक्ति नहीं देते हैं तो ऐसे ही शांति मिलते हैं लेकिन मानसिक शांति प्राप्त करना वो तो दूसरा प्रश्न है ऐसा है बहुत योग्य जो जंगल जाके ध्यान करते हैं और शांत रास्ते में हो लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती लेकिन कृष्ण भक्तों की स्थिति अलग है कृष्ण भक्तों एक विराट महानगर मुंबई जैसे में रह सकते हैं और उसमें संकाश करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना जैसे कि आमतौर कामी लोग संकाश करते हैं काम करना तो हर रोज विरार से या बूढ़ी से लोकल गाड़ी में नारीमान पॉइंट जाते हैं और वो संकाश होते हैं कष्ट लेते हैं काम करने के लिए तो बहुत कष्ट होते हैं बहुत माइनत होते हैं वो काम करने में और भक्तों भी ऐसे बड़े स्थिति में रहते हैं और वे भी संघर्ष कहते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने में क्योंकि सब लोग तो इतने आसान से कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं कृष्ण भक्ति के विरुद्ध भी, भी बहुत लोग भी हैं तो ऐसा होता है कि भक्तों तो काम लोग जैसे बड़े शहर में रहते हैं और साधारण काम ही जैसे कैश लेते हैं काम करने में लेकिन यही काम कृष्ण कर्म है ये भक्तों जो काम करते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इसलिए बहुत कष्ट के बीच में भी भक्तों मानसिक शांति मिलती है क्योंकि वे जानते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम यज्ञात्मा ज्ञात्मा अमा शांति मृक्ष श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में शांति प्राप्त करने उपाय कैसे तो तीन बात समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सभी वस्तुओं सभी ब्रह्मांडों के माले हैं श्री कृष्ण सब जीव के सभी प्रयास के भोगता है और श्री कृष्ण सबसे परम बंधु है तो अगर हम ऐसी बात मानते हैं तो जिसी, जिस भी अवस्था में हो हम सदाईव मानसिक शांति मिलेंगे श्री कृष्ण की सेवा में और इसलिए हम कृष्ण भक्ति में हैं, हम श्रील प्रोपा की भगवदगीता यथारूप फड़ लिया श्रीमद भागवत फड़ लिया और ऐसे भगवत तत्व ज्ञान मिलके हम अश्वस्त हुए कि यही परम सत्य है और इस मार्ग में मेरा जीवन उत्सार्ग होना चाहिए तो ये ज्ञान खाली थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल भी व्यवहारिक भी होते हैं तो वो सब ज्ञान जो गीता और श्रीमद् भागवत में है हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं और हम अनुभव में होते है कि जरूर ही जो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं वो सही है श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं राजा विद्या राजा गोह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुखम कर्तम व्ययम श्री कृष्ण कहते हैं कि यही ज्ञान जो मैं कहते हूँ यही ज्ञान का राजा है अर्थात यही सर्वोत्तम ज्ञान है और ये सबसे बड़ा गुह है क्यों सबसे बड़ा रहस्य है क्यों और गीता सभी जाग में मिलते लेकिन सब लोग तो उसको अंगम नहीं करते हैं तो राज पवित्रद यही ज्ञान सबसे बड़ा पवितरम पवित्र है प्रत्यक्ष धाम यम और यही धर्म यही भक्ति धर्म हम खुद का जीवन नहीं यही भक्ति धर्म का प्रभाव का अनुभव कर सकते और इससे हम सुखी बन जाते हैं तो यही स्वभाव है यही थीरी है गीता में और खुद का जीवन नहीं हम अनुभव करते हैं कि भक्ति करने से हम जरूर ही सुखी होते हैं हम यही भक्ति का रहस्य है कि भक्तों कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं खुद का सुख के लिए नहीं है कृष्ण का सुख के लिए कृष्ण सुख ही है लेकिन कृष्ण का सुख बढ़ते है जब और भी भक्त इनकी सेवा में थ पर होते हैं तो हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की सेवा और वो सेवा करने से क्योंकि कृष्ण भक्ति कर्ण जीव का स्वभाव है तो और जीव का स्वभाव है आनंदमय तो यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो स्वभाविक रूप से हम सुखी होते हैं और क्या प्रमाण है तो हम प्रमाण है क्योंकि हम तो, मई जैसे बहुत सारे भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूं मैं भक्ता बांस हूं लेकिन बहुत सही भक्त है जो मेरे जैसे से युवक से इस कृष्ण भक्ति लाइन में आया है और अभी तक 25 साल 30 साल 50 साल 40 साल के बाद अभी तक थोड़ा जीवन समर्पण करते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में तो यही प्रमाण है तो अगर हम सुख और शांति नहीं मिले तो किस लाइन में रहते थे तो अवश्य हम बुद्धि ही नहीं है बुद्धि भी है हम भगवत शास्त्र ज्ञान बोलते हैं हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो यथेष्ट बुद्धि है हम खाली हल्का भावना से सेंटिमेंट से कृष्ण भक्ति में नहीं आते हैं तो शिल प्रोपा की कृपा से हम गीता से कुछ कम से कम कुछ श्लोक ज्ञान मिला और वो ज्ञान हमारा व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं और जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धर्म इस भक्ति में पालन करते हैं तो सुखी होते हैं तो वो भी हम अनुभव करते हैं तो हम प्रमाण है कृष्ण भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होते हैं विशेषकर हम जो पाश्चात्य जागत में जन्म लिया है तो कृष्ण भक्ति आने के पहले हमारा जीवन बिल्कुल विपरीत था हम मांसाहारी, हरे कृष्ण और सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है लेकिन आप समझ सकते कि हम सभी प्रकार का व्यसन करने वाले थे और आज का भारत में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके कोई पाप और पुण्य में क्या अंतर है लोग तो नहीं जानते और इसलिए आधुनिक युग का पाप का प्रभाव से बहुत भारतीय लोग भी पापी बन गए हैं तो हम ऐसे बैकग्राउंड से है और हमारे जीवन का पहला भाग में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था कृष्ण का नाम भी नहीं सुने थे लेकिन शिल कृपा से हम युवका में इस कृष्ण भक्ति उपहार मिला और हम ग्रहण किया और अभी तक हम कृष्ण भक्ति करते हैं या कम से कम हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति हम ऐसे बोलते नहीं कि मैं कृष्ण भक्ति करते हम प्रयास करते और सूर्य प्रभुपाद हमको सहायता करते हैं तो यही प्रमाण है कि जो सबसे पति वे भी कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं और जो पति थे कृष्ण भक्ति का भाव से पूरा पवित्र बन सकते हैं और पूरा सुखी आध्यात्मिक सुख से सुखी हो सकते है दिनो हिन्नो जो लो हरिना नामे उधार लो धार सागाए और माधाए एक लंबा कहानी है आज उसको कहने का समय नहीं है लेकिन चैतन्य महाप्रभु समय दो बड़े चार चैतन्य महाप्रभु और, महा और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हरिनाम का प्रभाव से दोनों बड़े संत बड़े साधु बड़े वैष्णव बन गए तो ऐसे अभी तक आज तक तो ऐसे होते हैं कि लोग जो कृष्ण भक्ति से बहुत बहुत दूर थे अभी वैष्णव की कृपा से विशेषकर शिल की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आते हैं और जो पहले बड़े पापी थे अभी बड़े संत बन जाते हैं तो आशा करता हूं कि जो आई से टीवी प्रोग्राम देखते है तो गौरव पापी नहीं है तो परमार्थी आरती है तो हमारे निवेदन है हम बार बार ऐसे निवेदन करते हैं आपके चरणों पर कि हम अगर इतना निम्न अवस्था से आया हैं, हम जो इतने बड़े पापी थे हम अगर परम सुख और शांति मिलते हैं इस कृष्ण भक्ति में तो आप भी कर सकते हैं आपका अवसर हमारे से और बहुत बड़ा है इसलिए हम हमेशा आपके चरणों पर निवेदन करते हैं कि आप भी प्रयास करते हैं हमेशा इस अति पवित्र महामंत्र कीर्तन और करना कौन सा मंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम